मास महात्म्य दुर्वा गणपति दुर्वागणपतित विधान सनत कुमार क्रेण व्रतेन भगवन् पुत्र सौभाग्यमतुम सुखमेधते तन्मेवद मनुज सुख उत्तमं तन्मे सनत कुमार बोले हे भगवन किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है हे महादेव व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं ईश्वर उवाच अस्त दुर्वागणपतेर्व्रतम त्रैलोक्य विश्रुतम भगवत्या पुराचैनम पार्वत्या श्रद्धया सरस्वत्या महेन्द्र विष्णुनाधन देनिगन्धर्नर सदात सतम ईश्वर बोले हे सनत कुमार तीनों लोकों में विख्यात दुर्वगण पतिव्रत है सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था हे मुनि सत्तम इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती महेंद्र विष्णु कुबेर अन्य देवता मुनिजन गंधर्व किन्नर इन सभी ने भी इस व्रत को किया था चतुर्थी या भवे शुद्धान नभोष पुण्यदान तस्म व्रतमिदम कुया सर्व पापनाशन श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में जो शुद्ध तथा महापुण्य चतुर्थी तिथि हो उसी दिन सभी पाप समूह का नाश करने वाले इस व्रत को करना चाहिए गजाननं गजानन चतुर्थ्यादिपाटितेमना विघ्नेश हेम, हेम पीठाशन तदा हेमी दुर्वा तारी व्यवर्थित संस्थाप्य विघ्नहर्ता कलशेताम्रभाजते दिषिते रक्त वस्त्रेण भद्रमंडल पूजयद्रक्तकुसुम पत्रि पंचभ नपाग शुर्वा तुसी बिल्वपत्रकै अन्गंधकुसुम ये सुगंधि मोद उस चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासन स्थित एक दंत गजान की स्वर्ण में प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्ण में दुर्गा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टितम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतो भद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग शमी दुर्वा तुलसी बिल्वपत्र इस पांच पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से सुगंधित द्रव्यों से फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरिजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए प्रतिमायाम प्रतिमायां स्वर्णमय निर्मतायां यहां विघ्नेश आगछत कृपानिधि रत्नबद्ध मृदम हेम सिंहासनमुत्तम आसनाथ मृद दत्त प्रतिगृण्णा इस प्रकार कहे स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ कृपानिधि पधारें इस स्वर्ण में सर्वोत्तम रत्नजटी सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। उमासुत नमस्तभ्यम विश्वव्यापिन सनातन विघ्नौघम छिथकलम ममोपाद्यम दनामित हे उमासुत आपको नमस्कार है हे विश्वव्यापिन हे सनातन मेरे समस्त कष्ट समूह को आप नष्ट कर दे मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूँ गणेश्वराय देवाय उमापुत्राय वेदते अर्ध में तत्मीण भगवन् ममा गणेश्वर देव उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ प्रदान करता हूँ हे भगवान आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें विनायकाय सुरराय वरदा नमो नम यदमीय ते दादा प्रतिगृहता विनायक शूर तथा वर प्रदान करने वालों को नमस्कार है नमस्कार है मैं आपको यह अर्घ अर्पित करता हूँ इसे ग्रहण करें गंगादि गंगादीसर्वतीर्थेभ्यो मैं प्राथनाया नानार्थम स्नान्थ में दत्तम गृहा सुरपुंग मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है हे सुरपुंग आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए सिंदूरेण यथाल्म कुमिंजित मया वस्त्र युग्म मिधम दत्तम गृह च नमोस्तु लंबोदराय देवाय सर्व विघ्नापन हिड़े उमांग मूत चंदनम प्रतिगृह्यता सिंदूर से चित्रित तथा कुंकुम से रंगा हुआ यह वस्त्रयुग्म आपको दिया गया है इसे आप ग्रहण करें लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है उमा के शरीर के मर् से आविर्भूत हे गणेश जी आप इस चंदन को स्वीकार करें अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ रक्तचंदन चर्चिता मयाड वेदिता भक्त्या सुरस हे सुरश्रेष्ठ मैंने भक्ति के साथ आपको रक्तचंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है हे सुरसत्तम आप इसे स्वीकार करें चंपकह केतकी पत्रे जपा कुसुम संघक गौरीपुत्र पूजया मे प्रसिद तू ममोपरी मैं चंपा के पुष्पों केतकी के पत्रों तथा जपाकुसुम के पुष्पों से गौरीपुत्र की पूजा करता हूँ आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो अनुग्रहाय दानवानाम दानवाधा चवतीर्ण स्कंद गुरु धूप तो वै मुदा सभी लोकों पर अनुग्रह करने तथा दानों का वध करने के लिए स्कंध गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए प्रकाशा सर्व सिद्धि प्रदा च दीपम तुभ्यम प्रदाया महादेवात्मरे तप परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ आपको नमस्कार है गणावे नैवेद्यम अर्पयेन अर्पयेन्मोदिकतुर्विधम तेव पायस लड्डु कात्पश्चात गणा इस मंत्र से मोदक चार प्रकार के अन्न भक्ष भोज्य लेह चौष्य पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें कर्पुरयु नागवल्ली ते प्रदा मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ हिरण्य हे गर्भगर्भस्थम हेम बीजम्बिभा दक्षिणाम ते हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए गणेश्वर गणाध्यक्ष गौरी पुत्र गजान व्रतम संपूर्णता हे गणेश्वर हे गणाध्यक्ष हे गौरी पुत्र, हे गजानन हे इभन आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, देवम समूज्य विघ्ने संयथ विभव विदर सोपस्करम गणाध्यक्षम गणाध्यक्ष आचार्यायेद भगवन्ब्रम्हण गणराज सदक्षिणतचनाद पूर्णता व्रतम् इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपस्कर अर्थात निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए उनसे प्रार्थना करें हे भगवन हे ब्रह्मण दक्षिणा सहित गण गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो एवं य पंचवर्षाध्यापन आचरे स्थित काशाकद्वा वर्षत्रसीमुयात उद्यापन विना यू करोती व्रतमुत्तम सर्वलता जो मनुष्य पांच वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वह वा वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक जाता है अथवा तीन वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह भी सभी सिद्धियां प्राप्त करता है जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस व्रत का उत्तम व्रत को करता है विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह सब निष्फल हो जाता है उद्यापन दिने स्नानम समाचरित हेमना फलात्दात्त्वा गणपति बुध पंच ग्यु संस्नाप्य दुर्वाभिस्तु प्रपूजत मंत्रेस्तु दशभिभक् श्रद्धया सहित गणाधीस नमस्तभ्य उपुत्र घनाशन विनायक स पुत्रे सिद्धि प्रदाय वाहन। अब उद्यापन उद्यापन विधि बताई जाती है उद्यापन के दिन काल तिलों से स्नान करें तदनंतर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि एक पल अथवा आधा पल अथवा उससे भी आधे पल सुवर्ण की गणपति प्रतिमा बनाकर पंच गव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन दस नाम मंत्रों से दुर्गा दलों से सम्यक पूजन करें हे गणाधीश हे उमापुत्र हे अघनासन हे विनायक हे पुत्र, हे सर्व प्रदायक हे एक दंत हे इवक् हे मूषकवाहन आपको नमस्कार है आप कुमार गुरु को नमस्कार है इस नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें कुमारे तोभ्यंतिम पद पृथ पुर्वरधिवास्व प्रातर् होम सामचरे दुर्भाकैश्चोम हो पुस्स पूर्णाहुति तथो हूं आचार्यादीं प्रपूजे गांव वटोक्षिच दुत्ता सर्वान, कामान प्रथम दिन करके करके ग्रह होम होम तथा से करना चाहिए तत्पश्चात पूर्णा दे कर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य स्थानों वाली वस् सहित गाय का दान करने अपने वित के अनुसार करना चाहिए हे वस्त्र इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है मदीय प्रियपुत्र व्रतेनाह तो भुवित्वा सर्वोगम दधाते सद्गति यहादुर्वा वृद्धि गता भवि तथा पुत्रपहुत्रादि सतति काम अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा विद्धि को प्राप्त होती है उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है इतितम गुह्यम दुर्गा गणपति व्रतम श्रेष्ठा श्रेष्ठ तरह से कर्तव्य सुखमिपी हे कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए इश् स्कंदर कुमार संवादी श्रावण मास दुर्वा गण पतिव्रतकथनम दाम तयोदश्या